गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्व संतनों से संकलित प्रवचन नंबर नब्बे भाग 3, सुगत का शांति मार्ग समय पर आधार बदल जाते हैं जैसे अमेरिका में किसके पास कितनी कारें, वो आदमी उतना धनी तुम्हारे पास एक ही कार वाला गैरेज है तुम गरीब आदमी दो कार वाला गैरेज है तुम जरा बड़े आदमी किस ढंग की कार उपयोग करते हो? होवर तुम गरीब आदमी कैडिलैक, लिंकन बड़े आदमी समय समय पर धाराएं बदल जाती लेकिन कोई ना कोई मापदंड बना रहता है अब अमेरिका में स्त्री से भी ज्यादा बहुमूल्य लगता है कार हो गई अगर किसी आदमी से कहो कि एक सुंदर स्त्री चुननी है कि एक सुंदर कार तो वो कहेगा स्त्री तो फिर कभी चुन लेंगे पहले कार और कार है तो स्त्री चुनने में सुविधा होती है, ये बड़ा मजा है मैंने सुना है कि युवक अपनी प्रेसी को लेकर घर आया उसके बाप ने लड़की देखी तो वह जरा दुखी हुआ ढंग ढोल की नहीं थी शकल भी आकर्षक शक नहीं थी बिल्कुल घरेलू ढंग की थी जब लड़की चली गई तो उसने अपने बेटे से कहा कि मैं सोचता था कि तुझमें थोड़ी बुद्धि है तू जरा ढंग से चुनेगा सोच के चुनेगा यह कहां की लड़की चुन ली उसने कहा और क्या सोचते हो वो पुराने ढंग की कार फोर्ड का पुराना मॉडल उसमें इससे बेहतर लड़की मिल सकती अमरीका में अब किस युवक के पास कितनी कीमती कार है उस पर निर्भर करता है कि उसे कितनी सुंदर लड़की मिल सकेगी हो सकता है कार के चुनाव में भी पीछे स्त्री का ही चुनाव और इस बात को विज्ञापन दाता ठीक से समझते हैं इसलिए कोई भी चीज बेचनी हो सुंदर स्त्री को खड़ा करना पड़ता है देखते हैं कार से कुछ लेना देना नहीं कार का विज्ञापन है और खड़ी है एक सुंदर स्त्री उस पर हाथ रखे हुए प्रसन्न उसमें एक लुभावना इशारा है कि अगर ऐसी कार तुम्हारे पास हुई तो ऐसी स्त्री हो सकेगी ऐसी स्त्री चाहिए हो तो ऐसी कार होनी चाहिए कुछ कहा नहीं है विज्ञापनदाता ने लेकिन एक इशारा कर दिया अचेतन में एक बात डाल दी स्त्री के सौंदर्य का उपयोग कार को बेचने में कर लिया अब तो कोई भी चीज बेचनी हो तो स्त्री के सौंदर्य का उपयोग करना पड़ता है सिगरेट बेचनी हो तो शराब बेचनी हो तो कुछ भी बेचना हो क्योंकि आदमी गहरे में सिर्फ स्त्री को ही खरीदना चाहता और कुछ खरीदना नहीं चाहता इसलिए जो भी चीज बेचनी हो स्त्री से जोड़ दो किसी तरह स्त्री से जोड़ दो स्त्री बिकती है यह अपमानजनक है बात स्त्रियों को इसका विरोध भी करना चाहिए यह विज्ञापन अशोभनीय यह विज्ञापन स्त्री को बाजार में बिकने वाली चीज बता रहे हैं यह विज्ञापन स्त्री जाति का सम्मान नहीं अपमान है। लेकिन गहरे में सारी वासनाओं के गहरे में काम वासना है काम वासना मौलिक वासना है शेष वासनाएं अर्जित सीखी हुई वासनाएं कहीं धन कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता कहीं धन कहीं पद लेकिन काम वासना सभी संस्कृतियों में सभी सभ्यताओं में सभी कालों में प्रभावशाली होती तो बुद्ध उस युवक को पहली बात कहते हैं जब तक पुरुष की स्त्री के प्रति काम वासना अनुमात्र भी शेष रहती है तब तक वह वैसे ही बंधा रहता है जैसा दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता से बंधा रहता है और भी बात ख्याल रख लेना वो युवक सात दिन बाद मरने को है जीवन में जो सबसे बड़ा द्वंद है वो काम वासना और मृत्यु का है इसलिए बुद्ध का ये सूत्र बड़ा अर्थपूर्ण है बड़ा अर्थगर्भित है ख्याल करो जन्म होता है काम वासना से तो जन्म तो जुड़ा है काम वासना से और मृत्यु हो रही दूसरे छोर पर पहुंच गए काम और मृत्यु विपरीत है अगर तुम मरते समय भी काम वासना से भरे रहे तो तुम मृत्यु को तो देख ही ना पाओगे नए जन्म का आयोजन कर लोगे क्योंकि काम वासना नया जन्म लाती मरते वक्त भी आदमी अगर काम वासना से भरा रहा तो मरते वक्त भी उसकी प्रगाढ़ आकांक्षा यही है कि जल्दी से जन्म ले लूं जल्दी से जीवित हो जाऊं जो जो नहीं कर पाया फिर कर लूं और इस तरह बार बार जन्म होता रहेगा जब तक जन्म की आकांक्षा नहीं मिट जाती और जन्म की आकांक्षा तभी मिटेगी जब काम वासना अणुमात्र भी न रह जाए फिर तुम मृत्यु को सीधा देख पाओगे फिर तुम नए जन्म के बीज न बोगे फिर ही आवागमन से मुक्ति संभव है शरद ऋतु के कुमुद को जिस तरह मनुष्य हाथ से सहज काट देता है उसी तरह आत्म आत्मस्नेह को काट डाल सुगत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण के शांति मार्ग को बढ़ाता जा उच्छिंदने हमत्थनो कुमुदम शारीधिकम व पाणिना संति मग्गमेव ब्रह निब्वान सुगतेन देशितम जैसे शरद ऋतु का कमल होता सुंदर कोमल लेकिन एक झटके में हाथ से टूट जाता है उसकी कोई मजबूती नहीं होती दिखता बहुत सुंदर है लेकिन एक झटके में टूट जाता है ऐसा ही बुद्ध कहते हैं जो आदमी के जीवन में वासना का सूत्र है वो बड़ा कोमल है सुंदर है प्यारा है मगर एक झटके में टूट जाता है झटके देने की हिम्मत होनी चाहिए और मौत जब पास खड़ी हो तो झटका देना आसान होता है मौत जब पास खड़ी हो तो झटका मौत ही दे रही है तुम जरा मौत का सहारा ले लो तो यह काम वासना का सुंदर कमल मुरझा जाए शरद ऋतु के कुमद को जिस तरह मनुष्य हाथ से सहज काट देता है उसी तरह आत्म आत्मस्नेह को काट डाल अब ये सोचना ये काम वासना के कारण ही हम अपने प्रेम में पड़े अपने प्रेम में हम इसलिए पड़े हैं कि दूसरे से प्रेम में पड़े और जब तक हमारा दूसरे से प्रेम भरा नहीं पूरा नहीं हुआ हम जागे नहीं तब तक अपने से प्रेम जारी रहता है स्वार्थ की सारी यात्रा दूसरे को भोगने की यात्रा है और बुद्ध कहते हैं उच्छिंद स्नेह मतनो ये जो स्वयं की अत्ता से अहंकार से मैं इससे जो बहुत तेरा प्रेम है इसको उखाड़ डाल इस अहंकार से जो तेरा तादात में है इसको उखाड़ डाल मौत करीब आ रही है अगर मौत के पहले तूने अपने अहंकार को उखाड़ डाला और अपने प्रति सारा प्रेम छोड़ दिया तो फिर तेरा कोई जन्म ना होगा जन्म होता है अपने प्रति आसक्ति के कारण सुगत द्वारा उपदिष्ट निर्वाण के शांति मार्ग को बढ़ाता जा उठा कदम एक एक लंबी यात्रा है लेकिन सुगत द्वारा उपदिष्ट मार्ग सुगत बुद्ध का एक नाम है बुद्ध को जो नाम हमने दिए हैं वो सब बड़े अपूर्व हैं उनका एक एक का अर्थ है सुगत का अर्थ होता है जो ठीक से गए गत गए सुगत ठीक से गए जो इस तरह ठीक से गए कि फिर नहीं आए जो दोबारा नहीं आए उनको हम सुगत कहते जो इस संसार में दोबारा नहीं आते जो ऐसे चले जाते हैं कि फिर आने का कोई उपाय नहीं रह जाता जो अपने पीछे कोई सूत्र नहीं छोड़ जाते जिनकी कोई भी जड़ नहीं बचती जो गए सो गए सुगत प्यारा शब्द है जो सुगत हो गया वह निर्वाण को उपलब्ध हो गया यह बुद्ध का एक नाम है बुद्ध कहते हैं सुगत के द्वारा उपदेश निर्माण के शांति मार्ग को बढ़ाता जा बुद्ध कहते हैं मैं तो चला ही गया इसलिए मैं तुझे सजग करता हूं जगाता हूं मैंने यह कमल आत्ममोह का तोड़ डाला एक झटके से और मैंने भी जब तोड़ा था तो मौत ही मेरे सामने खड़ी हुई थी मेरी भी मौत न थी वो किसी दूसरे को मरा हुआ देखा था और मेरे मन में प्रश्न उठा था कि क्या सभी को मर जाना होगा यह आदमी मर गया और मेरे सारथी ने कहा था हां प्रभु सभी को मर जाना होगा मैंने पूछा था क्या मैं भी मर जाऊंगा और मेरे सारथी ने कहा था कैसे कहूं किस मुंह से कहूं लेकिन झूठ तो बोल भी नहीं सकता आपको भी मर जाना होगा तब मैंने अपने रथ को जो युवक महोत्सव में भाग लेने जा रहा था वापिस लौटा लिया था उस रात में घर से भाग गया था क्योंकि जब मरना ही है तो फिर क्या युवक महोत्सव फिर क्या राग रंग वहां नगर के सारे युवक और युवतियां इकट्ठे हुए थे वो वर्ष का युवकों का उत्सव था उस दिन रात भर पीना पिलाना चलता था नाच गान चलता था वो लौट आए थे वो उसी दिन बूढ़े हो गए उसी दिन मौत हो गई तो बुद्ध ने कहा मैं तो तोड़ चुका इस कमल को बहुत सुंदर था लेकिन मजबूत नहीं है जरा हिम्मत हो तो टूट जाता है और जब मौत पास खड़ी हो और तेरे तो इतने पास खड़ी है युवक मैंने तो दूसरे की मौत में अपनी मौत देखी थी तेरी मौत तो बिल्कुल पास खड़ी तेरी ही मौत खड़ी है तू तोड़ डाल इस आत्मोह को तू भी ठीक से गया हुआ हो जा तू भी ऐसा जा कि फिर न लौटे यहां वर्षा ऋतु में बसूंगा यहां हेमंत में बसूंगा यहां ग्रीष्म में बसूंगा मूर्ख इस प्रकार सोचता रहता है किंतु वह जीवन के अंतराय विघ्न को नहीं बूझता है इध वसम वामी इध हेमंत गिमहु इति बालो विचिते अंतराय ना बुझती पागल हैं हैं वे जो सोचते हैं ऐसा भवन बनाएंगे वसंत में इस भवन में रहेंगे हेमंत में इस भवन में रहेंगे ग्रीष्म ग्रीष्मकाल यहां बिताएंगे काल वहां बिताएंगे वर्षा वहां रहेंगे हैं वे लोग जो समय की इस रेत पर भवन बनाने की सोचते हैं इस समय की रेत पर कोई भवन कभी बन नहीं पाता सब भवन गिर जाते और उन्हें बनाने में जीवन व्यर्थ चला जाता है जिस जीवन से कुछ सार्थक मिल सकता था वह जीवन ऐसे ही खो जाता है नकार होकर खो जाता है शून्य मात्र होकर रह जाता है संपदा बिना पाए लोग मर जाते और संपदा एक ही है सुगत हो जाना मौत खड़ी है अंतराय बनकर मौत तुम्हारी किसी योजना को पूरी ना होने देगी अंतराय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जैनों और बौद्धों दोनों ने इस शब्द का उपयोग किया है अंतराय का अर्थ होता है जो बीच में खड़ा है जो तुम्हारी किसी योजना को पूरी ना होने देगा तुम धन कमाओ पहले तो कमाने ना देगा अगर किसी तरह कमा लिया तो भोगने ना देगा कोई उपाय नहीं है धन के द्वारा सुख पाने का नहीं मिले तो दुख और मिल जाए तो दुख मृत्यु सबसे बड़ा अंतराय है वो हर जगह खड़ा है तुम कुछ भी करो वो सभी चीजों को मठिया मेट कर देता है मूड़ है वे जो जीवन में खड़े अंतराय को नहीं देखते सोए गांव को जिस तरह बड़ी हुई बाढ़ बाहा ले जाती है उसी तरह पुत्र और पशु में लिप्त पुरुष को मृत्यु ले जाती तम पुत्र पशु सम्मतम व्यासत मनसम नरम सुतम गांव महोगो व मंचू आदाय गच्छति जैसे सारा गांव सोया पड़ा हो और नदी में बाढ़ आ जाए बड़ी बाढ़ आ जाए और सारे सोए गांव को बहा कर ले जाए ऐसे ही सोए हुए लोग काम वासनाओं में इच्छाओं में तृष्णाओं में मृत्यु की बाढ़ में बह जाते सोए गांव को जिस तरह बाढ़ बहा ले जाए ऐसे ही पुत्र धन पशु में लिप्त पुरुष को मृत्यु ले जाती जागो तंदरा छोड़ो तृष्णा छूटे तो तंदरा छूटती तृष्णा की शराब ही तुम्हें बेहोश बनाए हुए तुम लड़खड़ा के चल रहे हो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम कहां जा रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्यों जा रहे हो तुम रोज अपने आसपास मौत घटते देखते हो लेकिन तुम्हें अपनी मौत की याद नहीं आती जब भी कोई अर्थी निकले ख्याल रखना तुम्हारी ही अर्थी निकलती है जब मृत्यु आती है तब पुत्र रक्षा नहीं कर सकते न पिता और न बंधु लोग ही जब वह आती है तब जाति वाले भी रक्षक नहीं हो सकते हैं न संति पुताय न पिता ना पिबंधवा अंत के नाद पिपन्नस्य न कोई भी मौत में सहयोगी ना होगा बेटा बाप का सहयोग ना करेगा पत्नी पति का सहयोग ना करेगी पति पत्नी का सहयोग ना करेगा मौत में कोई अपना नहीं तो फिर कोई अपना हो कैसे सकता है कहावत है कि दुख में ही मित्र पहचाना जाता है तो असली दुख तो एक है मौत और वहां कोई मित्र सिद्ध नहीं होता सो पहचान लिए सब मित्र ये सब मैत्री ऊपर ऊपर है यह सुख सुविधा की बातें हैं जब तुम मरोगे तो अकेले जाओगे कोई साथ ना जाए कोई ना कहेगा कि हम साथ आते हैं पुरानी मैत्री है पुराना प्रेम है उपनिषद कहते हैं कोई दूसरे को थोड़ी प्रेम करता लोग अपने को ही प्रेम करते हैं पति पत्नी को इसलिए प्रेम करता है कि पति अपने को प्रेम करता और पत्नी सुख देती सुविधा देती पत्नी मर जाएगी तो पति दूसरी पत्नी का विचार करने लगेगा क्यों मरेगा पत्नी के साथ पत्नी के लिए थोड़ी कोई प्रेम था प्रेम तो अपने लिए था पत्नी का तो उपयोग था यहां हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं कोई तुम्हारे लिए यहां नहीं जी रहा है तुम बिल्कुल अकेले हो जिसे यह बात समझ में आ जाती कि मैं बिल्कुल अकेला हूं यहां कोई संगी नहीं कोई साथी नहीं क्योंकि मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी मौत ही तुम्हें जब अकेला कर देगी तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य है दो घड़ी साथ चल लिए थे रास्ते पर संयोग से मिलना हो गया था नदी नाव संयोग संयोग की बात थी कि तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए संयोग की बात थी कि तुम एक बस में सफर करते थे स्त्री मिल गई संयोग की बात थी कि तुम्हारे पड़ोस में रहती थी संयोग की बात थी कि एक ही स्कूल में पढ़ने चले गए थे संयोग की बात थी प्रेम हो गया संयोग की बात थी तुम एक दूसरे से बंध गए और एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही अपने को मानने लगे एक दिन संयोग टूट जाएगा जैसे रास्ते पर चलते वक्त कोई मिल जाता है दो घड़ी साथ चल लेते हैं फिर रास्ते अलग हो जाते मौत सबके रास्ते अलग कर देती मौत बड़ी उदघाटक है मौत चीजों को साफ साफ कर देती जैसी असलियत है वैसा प्रकट कर देती हम अकेले यहां अकेलापन मिटता ही नहीं ना प्रेम से ना मैत्री से किसी चीज से नहीं मिटता हम अकेले ही बने रहते हैं हम चेष्टा कर लेते हैं मिटाने की अकेलेपन को भुलाने की लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया कभी तुम्हें याद नहीं आती किसी क्षण में कि हम बिल्कुल अकेले हैं पत्नी पास बैठी हो और तुम अकेले हो बेटा पास खेल रहा है और तुम अकेले हो पिता पास बैठे हैं और तुम अकेले हो परिवार में बैठे बैठे कभी तुम्हें यह याद आई या नहीं कि तुम बिल्कुल अकेले हो कौन किसका साथी है और इसका यह मतलब नहीं है कि बुद्ध यह कह रहे हैं पत्नी का कोई दोष है कि तुम्हें साथ नहीं दे रही पत्नी भी अकेली है बुद्ध यह भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें किसी का दोष है ऐसा मत करना है घर के अपनी पत्नी को कहो कि तू मुझे प्रेम नहीं करती मैं अकेला हूं अपने बेटे से कहो कि तू मुझे ठीक से प्रेम करके क्योंकि मैं अकेला हूं नहीं वे लाख उपाय करें तो भी तुम अकेले हो अकेला होना नियति है इसे बदला नहीं जा सकता इसे हम बुला सकते छिपा सकते मगर इससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं ये स्वाभाविक है मृत्यु इस अकेलेपन को दिखा देती बुद्ध कहते हैं कोई बचाएगा नहीं कोई साथ आएगा नहीं तो इन पर बहुत ज्यादा दारमदार मत रखो अभी से अकेले हो जाओ जो मौत करेगी उसे तुम अपने हाथ से कर दो फिर मौत को कुछ भी ना बचेगा तुमसे छीनने को जो मौत छीनेगी तुम स्वयं दे डालो यही त्याग का अर्थ है जो जो मौत छीन लेगी तुम स्वयं कह दो कि मेरा नहीं मौत छीनेगी तो अपमान होगा तुम स्वयं दे डालो तो सम्मान है संसारी और सन्यासी में इतना ही फर्क है संसारी पकड़े रहता है मौत उससे जबरदस्ती छीनती और सन्यासी भेंट कर देता मगर दोनों में बड़ा फर्क हो गया जिसने भेंट किया उस पर मौत का बस नहीं चलता और जिससे छीना झपटी करनी पड़ी मौत को उस पर बस चल जाता है इस बात को समझकर पंडित और सीलवान पुरुष को निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में और सफाई में तुरंत चल देना चाहिए मथ वसम ज्ञत्वा पंडितों शील संबो निम गमनम मग खिपे विशोध ए बुद्ध कहते हैं अब तू जाता एक लंबी यात्रा पर अकेला रहेगा अभी से बीच बो डाल इस बात के कि खोजने योग्य तो निर्वाण है कि खोजने योग्य तो अपने भीतर का अंतस्थल है कि खोजने योग्य तो एक ही बात है वह बात है सब बाति जीवन की वासना से मुक्त हो जाना सब तृष्णा से मुक्त हो जाना इस बात को समझकर पंडित और सीलवान पुरुष को निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में लग जाना चाहिए और तुरंत अपने भीतर सफाई करने लगना चाहिए ताकि उस मार्ग के संबंध में समझ गहरी हो सके मार्ग तो है लेकिन हमारे मन साफ सुथरे नहीं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता खिप मेव विशोधे उसका विशोधन करना होगा खोजना होगा साफ सुथरा करना होगा शायद जन्मों जन्मों की तृष्णा के कारण रास्ता टूट फूट गया है शायद जन्मों जन्मों की वासना के कारण कूड़ा करकट से रास्ता दब गया है शायद जन्मो जन्मों से तुम उस अपने भीतर के मार्ग पर गए नहीं अवरुद्ध हो गया है झाड़ झंघाड़ उग गए उस रास्ते को साफ करना चाहिए ध्यान उस रास्ते को साफ करने की विधि है और जब रास्ता साफ हो जाता है और तुम ध्यान के मार्ग से अपने भीतर अपने आखिरी केंद्र पर पहुंच जाते हो जिसके पार कुछ भी नहीं है तो समाधि ध्यान है मार्ग समाधि है मंजिल मृत्यु को देखकर व्यक्ति को ध्यान में लग जाना चाहिए और समाधि को पानी की एक ही अभीपसा बचे सब उस पर दांव लगा देना चाहिए धन्य भागी हैं वे जो ध्यान की दिशा में चल पड़े जो ध्यान की दिशा में उन्मुख हो गए और उनके भाग्य का तो कहना क्या जो समाधि को उपलब्ध हो जाते ये सूत्र तुमसे कहे गए ये सूत्र एक एक तुमसे ही कहे गए ये संदर्भ तुम्हारा संदर्भ है ख्याल रखना ऐसी घटना घटी या नहीं घटी इसका कोई मूल्य नहीं मेरा इतिहास में कोई रस नहीं ऐसी घटना घटी या नहीं घटी कुछ पागल इसी में लगे रहते हैं। इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि सच में ऐसा हुआ कि एक युवक घाट पर 500 सौ लिए वासनाओं में उलझा था सच में ऐसा हुआ कब हुआ किस स्थिति में हुआ फिर बुद्ध ने कैसे उसके विचार पढ़े ऐसा हुआ ऐसा हो सकता है फिर सात दिन में वो समाधि को उपलब्ध हो गया ये बात जस्ती नहीं इतनी वासनाओं में उलझा हुआ आदमी एकदम से रूपांतरित हो गया ये बात हो कैसे सकती है बहुत ऐसे लोग हैं जो इतिहास का विचार करते संभावना का विचार करते वो चूक जाते ये कथाएं इतिहास नहीं है। ये कथाएं पुराण है पुराण और इतिहास में फर्क इतिहास का मतलब होता है जो हुआ पुराण का अर्थ होता है जो अभी भी हो रहा है फर्क समझ लेना इतिहास का मतलब है जो होकर चुक गया पुराण का मतलब है जो सदा हो रहा है यह कथा पुराण है इस देश में हमने इतिहास तो लिखा ही नहीं हमने इतिहास की बहुत फिक्र नहीं की इतिहास तो दो कौड़ी की बात है इससे क्या मूल्य कि किसी सुबह फला तिथि में सोमवार के दिन फला वर्ष में फला संवत में फला व्यक्ति के साथ यह घटना घटी या नहीं घटी इसका कोई मूल्य नहीं है श्रावस्ती रही हो ना रही हो नदी तट रहा हो ना रहा हो यह युवक वहां ठहरा हो ना ठहरा हो इससे कुछ अंतर नहीं है समय की नगरी के तट पर हम सब ठहरे समय की धार बही जा रही और हम रेत पर अपने अपने भवन बनाने की योजनाएं कर रहे हैं और सदा इस जगत में बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हें चेता रहे हैं जगा रहे हैं सदा बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारे मन को पढ़ने में समर्थ हैं। सदा बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हें एक ही बात याद दिला रहे हैं कि मौत आती है मौत आ रही ये मौत आ गई बस थोड़ी दूर और अभी कुछ कर लो देर तो हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ कर लो तो बहुत देर नहीं हुई इसे मैं कहता हूं पुराण पुराण का शाश्वत मूल्य है इतिहास का कोई बड़ा मूल्य नहीं है इतिहास तो कभी घटता है मगर पुराण सदा घटता रहता है पुराण का अर्थ है पहले भी घटा अभी भी घट रहा है आगे भी घटेगा इस पुराण का मतलब समझ लेना जो कभी चुकता नहीं पुरता नहीं पुराण घटता ही रहता होता ही रहता सदा ऐसा हुआ है सदा ऐसा हो रहा है और सदा ऐसा होता रहेगा इतिहास समय में घटता है पुराण शाश्वत की तरफ इंगित करता है जिस दिन तुम इन सूत्र संदर्भों को इस भाव में समझोगे तुम पाओगे ये तुम्हारे लिए सीधे सीधे दिए गए सूत्र हैं ये तुम्हारे लिए ये तुम्हारी बीमारी का उपचार है औषधि तुम्हारे लिए नहीं तो अक्सर ऐसा होता है किसी और को कहा बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले कहा बुद्ध ने अब तो संगत भी नहीं है फिर किसी को कहा था उसके लिए संगत रहा होगा बुद्ध पुरुष जो कहते हैं वो एक गहरे अर्थ में सदा ही संगत होता है परिस्थिति ऊपर से बदल जाती है भीतर से आदमी नहीं बदलता आदमी वही का वही है वैसा ही रुग्ण वैसा ही क्रुद्ध वैसा ही कामी वैसा ही लोभी वैसा ही शेख चिल्ली कोई फर्क नहीं हुआ अगर बुद्ध आज फिर पैदा हो पच्चीस सौ साल के बाद तो तुम्हें देख के उन्हें पहचानने में जरा भी अड़चन ना होगी हालांकि तुम्हारे सामान देख के होगी कार उन्होंने नहीं देखी थी रेडियो उन्होंने नहीं देखा था टेलीविजन नहीं देखा था तुम्हारा घर देख के चौंकेंगे तुम्हें देख के जरा भी नहीं चौंकेंगे फर्क समझ लेना तुम्हारा घर देखेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे रेडियो और टेलीविजन और बिजली और पंखा और फ्रिज और कार और सब देखकर चौंक जाएंगे एक एक चीज को पूछने लगेंगे ये क्या है ये कैसे हुई ये कब हुई ये हो भी कैसे सकती उन्होंने बेलगानिया देखी थी हाथ से झलते पंखे देखे थे बिजली का कोई पता ना था फ्रिज तो होते न थे उन्होंने दूसरे तरह की दुनिया देखी थी इतना आदमी जब वो तुम्हारी तरफ देखेंगे तो उन्हें जरा भी विस्मय ना होगा तुम वही के वही वही युवक श्रावस्ती के बाहर ठहरा 500 सौ बैलगाड़ियों में सामान भरे सोच रहा ऐसे महल बनाऊंगा ऐसी सुंदरियां पालूंगा ऐसी ऐसी योजनाएं ऐसी ऐसी कामनाएं पूरी करूंगा साल भर और ऐसा धंधा चल जाए तो लखपति हो जाऊंगा तुम्हें देख के जरा भी ना चौंकेंगे निश्चित ही वह युवक अगर सोचता तो सोचता कम मेरे पास हजार बैलगाड़ियां हो जाएं स्वभाव था तुम बैलगाड़ियों की सोचोगे ही नहीं बैलगाड़ी की दुनिया गई लेकिन आदमी आदमी वही का वही सिक्के बदल जाते लोभ नहीं बदला वो युवक और तरह के सिक्के गिनता था तुम और तरह के नोट गिनोगे मगर गिनने वाला मन नहीं बदला संग्रह करने वाला मन नहीं बदला आदमी नहीं बदला है आदमी तो बदलता ही एक चीज से है वो है ध्यान समय से नहीं बदलता समय तो घूमता चला जाता आदमी वही का वही चीजें बदल जाती वासना के विषय बदल जाते लेकिन वासना नहीं बदलती तुम्हें देख के बुद्ध को जरा भी अड़चन ना होगी तुम्हें देख के वो तत्ण पहचान लेंगे अपने पुराने परिचितों को। कोई भेद नहीं होगा आदमी ठीक वैसा का वैसा एक कहावत है कि सूरज के तले कुछ भी नया नहीं और दूसरी कहावत है कि सूरज के तले सब कुछ नया है दोनों कहावतें सही है जहां तक बाहर की बातों का संबंध है सूरज के तले सब कुछ नया है कुछ भी पुराना नहीं जहां तक भीतर की बातों का संबंध है सूरज के तले सब कुछ पुराना है कुछ भी नया नहीं घर बदल गए रास्ते बदल गए साज सामग्री बदल गई आदमी वही का वही परिस्थिति बदल गई मनस्थिति वही की वही है। इसलिए ये जो संदेश है यह कभी भी बासे नहीं पड़ते पुराने नहीं पड़ते इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है इनमें से फिर तुम्हारे लिए ज्योति जल सकती फिर दिया प्रकट हो सकता है इनसे तुम्हें फिर राह मिल सकती अपनी राह खोजो इन सूत्रों के सहारे सुगत ने ठीक ही कहा है जो ठीक से जा चुके वही ठीक कह सकते हैं। जो उलझे हैं इस संसार में वे तो जो भी कहेंगे वो ठीक नहीं हो सकता रुग्ण स्वयं है उनका स्वयं का उपचार नहीं हुआ जो ठीक से इस संसार से मुक्त हो चुके जो इस संसार पर तैर गए कमलबत् जिनका अब आने का कोई उपाय नहीं रहा है जिनकी आखिरी जाने की विदा आ गई जो सागर के तट पर खड़े हैं और सागर में उतरने को हैं, सुगत और फिर कभी ना लौटेंगे उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनना उससे तुम्हारे जीवन में क्रांति आ सकती तुम्हारा जीवन भी सांसारिक ना होकर सन्यास का जीवन हो सकता है और ये क्रांति भीतरी है ख्याल रखना तुम चाहे घर में रहो दुकान में रहो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इतना दिखाई पड़ जाए कि इस जीवन में कुछ पाने योग्य नहीं पाने योग्य कहीं भीतर है, और तुम उस भीतर की शोध में लग जाओ विशोध है और ये जो मार्ग बुध ने कहा इस मगो विशु ये मार्ग है विशोधन का शुद्धि का आज इतना